के प्रति भारत विश्व विजयी कैसे हो शिकागो की धर्म महासभा निसंदेह एक विराट समारोह था भारत के कितने ही नगरों से हम लोगों ने इस सभा के आयोजक महानुभावों को धन्यवाद दिया है हम लोगों के प्रति उन्होंने जैसी अनुकंपा प्रदर्शित की है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं परंतु इस धर्म महासभा का यथार्थ इतिहास मैं तुम्हें सुना देना चाहता हूँ उनकी इच्छा थी कि वे अपनी प्रभुता की प्रतिष्ठा करें महासभा के कुछ व्यक्तियों की इच्छा थी कि ईसाई धर्म की प्रतिष्ठा करें और दूसरे धर्मों को सिद्ध करें। परंतु फल कुछ और ही हुआ। विधाता के विधान में वैसा ही होना था मेरे प्रति अनेक लोगों ने सदैव व्यवहार किया था उन्हें यथेष्ट धन्यवाद दिया जा चुका है सच्ची बात यह है कि मैं धर्म महासभा का उद्देश्य लेकर अमेरिका नहीं गया वह सभा तो मेरे लिए एक गौड़ वस्तु थी उससे हमारा रास्ता बहुत कुछ साफ हो गया और कार्य करने की बहुत कुछ सुविधा हो गई इसमें संदेह नहीं इसके लिए हम महासभा के सदस्यों के विशेष रूप से कृतज्ञ हैं परंतु वास्तव में हमारा धन्यवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी सहृदय आतिथ्यशील महान अमरीकी जाति के ऊपर मिलना चाहिए जिसमें दूसरी जातियों की अपेक्षा भ्रातृभाव का अधिक विकास हुआ है रेलगाड़ी पर पाँच मिनट किसी अमेरिकन के साथ बातचीत करने से वह तुम्हारा मित्र हो जाएगा दूसरे ही क्षण तुम्हें अपने घर पर अतिथि के रूप में निमंत्रित करेगा और अपने हृदय की सारी बात खोलकर रख देगा यही अमेरिकी जाति का चरित्र है और हम इसे खूब पसंद करते हैं मेरे प्रति उन्होंने जो अनुकंपा दिखाए दिखलाई उसका वर्णन नहीं हो सकता मेरे साथ उन्होंने कैसा अपूर्व रहने वाली अंग्रेज जाति को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए ब्रिटिश भूमि पर अंग्रेजी के प्रति मुझसे अधिक घृणा का भाव लेकर कभी किसी ने पैर न रखा होगा इस मंच पर जो अंग्रेज बंधु है वे ही इसका साक्ष्य देंगे परंतु जितना ही मैं उन लोगों के साथ रहने लगा जितना ही उनके साथ मिलने लगा जितना ही ब्रिटिश जाति के जीवन यंत्र की गति लक्ष्य करने लगा तो उस जाति का हृदय स्पंदन किस जगह हो रहा है या जितना ही समझने लगा उतना ही उन्हें प्यार करने लगा अब मेरे भाइयों यहाँ ऐसा कोई न होगा जब मुझसे ज्यादा अंग्रेजों को प्यार करता हो उनके संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्ति करने के लिए यह जा जानना आवश्यक है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है और साथ ही हमें उनके साथ रहना ही भी होगा हमारे जाति दर्शन शास्त्र वेदांत ने जिस तरह सम्पूर्ण दुख को अज्ञान प्रसूत कहकर सिद्धांत स्थिर किया है उसी तरह अंग्रेज और हमारे बीच का विरोधा भाव भी प्रायः अज्ञानजन्य है यही समझना चाहिए न हम उन्हें जानते हैं न वे हमें